श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज पृथ्वी का आविर्भाव और राज्यभिषेक पुत्रस्य अथ तुनर्विप्रे पुत्रुभ्याम मिथुनम समपद्यत श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर्जे इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजावेन की भुजाओं का मंथन किया स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले ऋषय उचह एस विष्णुर्भगवत कला भुवन पालिनी इं च लक्ष्मन पाईनी अं तो प्रथमो राजा पुमा प्रथता यश पृथुर्नाम महाराजो भविष्य पृथुस्रवा ऋषियों ने कहा यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है इनमें से जो पुरुष है वह अपने श्रेयश का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा राजाओं में यही सबसे पहला होगा इम च सुदते देवे गुण भूषण भूशन चिर नाम भरारोहाम पृथु में धरे रंशो जा रक्षया तत्परा ही श्री अनुज्ञा यह सुंदर दातों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी इनका नाम अर्ची होगा पृथ्वी के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनके नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है मैत्रिवाह प्रसंसनतेमतम विप्रा गंधर्व प्रवरा जगहो मुमचो सो मटोधारा सिद्धांत्यंत स्वास्त्रिय तत्र सर्व उपाजगाम गणा श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की अवसराए नाचने लगी आकाश में शंख तुरही मृदंग और आदि बजने लगे, समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहाँ आए ब्रह्मा जगदुरै सहा दक्षिणे हस्ते दृष्ट चिन्ह गृत पादयोर अरविंदम च मेने हरे कलाम प्रतिहतम परमेश जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे उन्होंने वेन कुमार पृथ्वी के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाए और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है तस्क आरब्धो ब्राह्मण ब्रह्मवाद भी आभिषे आद्रहु सर्वतो जना सर समुद्राग्रो नागा गाव मृगा देव सर्वभूता समाज वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी के अभिषेक का आयोजन किया सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए उस समय नदी समुद्र पर्वत सर्प गौ पक्षी मृग स्वर्ग पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए सोभिषि तो महाराज सुहासा साधुल पत्नर्ची सालंकृतयापर तस्म जहारधन दो हम वीरवरासनम वरुण सलिलतपत्र शशिप्रभम सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथ्वी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्जी के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे वीर अर्जुन वीर विदुर जी उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया जिससे निरंतर जल की फुहिया झरती रहती थी वायुश्च वालब्यजन धर्मकृतिमयी सजम् इंद्रकृत मुत्कृष्ट दंडम संयमन यम ब्रह्मा ब्रह्ममय वर्म भारती हमुतम हरी सुदर्शन चक्र तत्पत्व्याहता दो चवर दसचंद्रमसीद्र सतचंद्रम तथाबि का सोमो मृतमया न स्वान्ष्टारूपाश्रय रग्निराज गुमं चापम सूर्योरश्मी मृषु भूपादुकमय्यौद्यौ पुष्पी मनहम नाट्यम सुगीत वादि अंतर्धनम चेचरा ऋषयशा शाहतागत वंदे तम तो मुपतस्थिरे वायु ने दोचबर धर्म ने कृतिमय माला इंद्र ने मनोहर मुकुट यम ने दमन करने वाला दंड ब्रह्मा ने वेद में कवच सरस्वती ने सुंदर हार विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति रुद्र ने दम चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार अंबिका जी ने सौ चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल चंद्रमा ने अमृत में अश्व त्वस्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष सूर्य ने तेजो में बाण पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाए आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला आकाश विहार ने सिद्ध गंधर्वादि ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियाँ ऋषियों ने अमोग आशीर्वाद समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए इसके पश्चात स्थान पृथुर्वै प्रतापवान मेघ निर्दिया प्रसन्न तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथ्वी ने हस्ते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा पृथुवाच भोसूत हे मागध सौम्य वनिर्लोके तुना स्पष्ट गुणस्य बेस्यात किमास्त्रयो मेस्तव एषयोज्यतां मामह्य भूवन विधाता गिरोवः पृथ्वी ने कहा सौम्य सूत मागध और बंदी जन अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो तस्मा परोक्षेमे सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे मृदुभाषियो कालांतर में जब मेरे अप्रगट प्रगट हो जाएं, तब भरपेट अपनी से मेरी स्तुति कर लेना देखो शिष्ट पुरुष पवित्र कृति श्रीहरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुक्ष मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते महद गुणाना तुम ऐसा सतोपि जनावहासम महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभव संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्थिति कराएगा यदि यह विद्या अभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते इस प्रकार के स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं प्रभो यात्रो जगुपंत्यपिश्रुता श्रीमंत परमोधारा पौर संभा विघर्त वित कर्म भी कथमात्मान गापी जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होने बुरी समझते हैं उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं सूतगण अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम चतुष्क पृथ्वी चरितें पंचदशोध्याय